भक्त मालिका स्वामी योगानंद स्वामी योगानंद को छोटी आयु में ही ठाकुर की पुनीत दर्शन पाने का सौभाग्य हुआ था लीला प्रसंग के अनुसार आने के पहले दिन ही उन्हें देखकर और उनका परिचय पाकर ठाकुर अत्यंत आनंदित हुए थे और यह भी समझ गए थे कि उनके निकट धर्म लाभ करने के लिए आने वाले जिन लोगों को जगदम्बा ने उन्हें बहुत पहले से दिखा दिया है योगिन उनमें से एक है और इतना ही नहीं अभी तो जिन छह विशेष लोगों को उन्होंने जगन माता की दृष्टि से ईश्वर कोटि के रूप में जाना था ये उनमें भी एक है स्वामी जी कहा करते थे हम लोगों में कोई यदि पूर्ण रूप से काम जीत है तो वह है योगिन स्वामी निरंजनानंद ने एक बार उनसे कहा था योगिन, तुम हम लोगों के चूड़ामड़ी हो स्पष्ट है कि ऐसी उच्च प्रशंसा के अधिकारी एक असाधारण महापुरुष ही होंगे वस्तुतः सरल महान त्यागी उत्कृष्ट तपस्वी मातृभक्त और सुखदेव जैसे परम पवित्र योगानंद केवल रामकृष्ण संघ के ही क्यों किसी भी काल के किसी भी समाज के चूगड़ा मणि है स्वामी योगानंद का पूर्व नाम योगेंद्रनाथ राय चौधरी था आपका जन्म दक्षिणेश्वर के विख्यात चौधरी वंश में मार्च एकसठ ईस्वी फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी शनिवार को हुआ था पिता नवीन चंद्र चौधरी निष्ठावान धार्मिक ब्राह्मण थे और पर्याप्त समय पूजा ध्यानादि में बिताया करते थे समिद जमींदार वंश में जन्म लेने पर भी सांसारिक कार्यों में रुचि न लेने के कारण वे शीघ्र ही निर्धन हो गए योगिन की तब किशोरावस्था थी पिता यह आशा करते थे कि योगिन बड़ा होकर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालेगा और निर्धनता दूर करेगा परंतु योगिन के चरित्र में वैसा कोई भी लक्षण देखने में नहीं आया बल्कि उम्र बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे जिनकी जन्मजात भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उनके हृदय पर पूर्ण अधिकार कर गई थी वे स्वयं भी कहते थे कि बाल्यकाल से ही उनका मन एक अचिंत्य चिंतन में विभोर रहा करता था पाँच वर्ष के बालक की चपल क्रीड़ा के बीच भी अचानक अनंत की पुकार आकर उसे अनमना कर देती और वह उदास मन से आकाश की ओर निहारते हुए सोचने लगता मैं यह कहाँ आ गया हूँ मैं तो यहाँ का आदमी नहीं हूँ उसे लगता कि वह उसी सुदूर नक्षत्र मंडल में ताराओं की माला पहने बैठा हुआ है और उसके खेल के साथी भी वहीं पर हैं, यहाँ नहीं बीच बीच में उनका मन उसी देश को लौट जाने के लिए व्याकुल हो उठता जैसा समय बालक योगिन का उपनयन हुआ अब पूजा ध्यान का अधिक अवसर पाकर उसके हृदय को थोड़ा संतोष हुआ और वह उसी में बहुत सा समय बिताने लगा उन दिनों वह रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का पाठ भी किया करता था इसके अतिरिक्त उसका मकान सर्वदा भागवत पाठ तथा कीर्तनादि से मुखरित रहने के कारण उसके तथा परिवार के अन्य सभी के मन में सदा धर्म भाव जागृत रहता था यथा समय पिता ने उन्हें अगरपाड़ा के मिशनरी विद्यालय में भर्ती कराया, उनका निवास स्थान दक्षिणेश्वर काली मंदिर के के के उद्यान निकट होने के कारण, वे अध्ययन में रत रहने पर भी घूमने जाया करते थे विशेषकर उनके धर्म प्राण पिता पुष्प तथा गंगा स्नान आदि के लिए प्रतिदिन रानी रासमणी के देवालय में जाया करते थे इस प्रकार दक्षिणेश्वर मंदिर के साथ उनका बचपन से ही संबंध था उन्होंने परमहंस देव का नाम सुन रखा था तथा उनके दर्शन के इच्छुक भी थे परंतु स्वभाव सुलभ लज्जा उनका मार्ग रोके हुए थी विशेषकर चर्चा करने वालों के मुख से सुनकर तब तक वे परमहंस के बारे में वैसी उच्च धारणा नहीं कर सके थे इसी बीच केशव चंद्र सेन ने श्री रामकृष्ण को कलकत्ते के शिक्षित समाज के साथ परिचित करा दिया केशव चंद्र के प्रबंध आदि पढ़कर योगिन श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक हुए परंतु परिचय कौन कराए इन्हीं दिनों एक बार काली मंदिर के उद्यान में भ्रमण करते हुए उन्हें एक फूल लेने की इच्छा हुई और सामने ही एक अत्यंत साधारण वेशभूषा के व्यक्ति को देख या सोचकर कि वह अवश्य ही इस बगीचे का माली होगा उन्होंने उसे फूल तोड़ देने को कहा वह व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक उन्हें फूल देकर चला गया। इसके एक दिन योगिन ने देखा कि एक कमरे में बैठकर बहुत से सज्जन एकाग्रचित्त से उसी पूर्व दृष्ट माली की वाणी सुन रहे हैं और वक्ता लगातार तत्व की बातें कहे जा रहे हैं यह देखकर वे एक ही साथ विस्मय तथा लज्जा से अभिभूत हो उठे उन्हें देर लगी कि दक्षिणेश्वर के लोग जिन्हें पागल ब्राह्मण कहते हैं कह कर हैं, हैं। और केशवचंद्र जिसको रामकृष्ण कहकर करते वे यही स्वाभाविक रूप से ही उनके मन में प्रश्न उठा यदि ये लोग पागल हैं, तो इतने लोग क्यों आते हैं उत्सुकता जागी और यह जानने हे तो कि क्या प्रसंग चल रहा है वे और भी आगे बढ़कर द्वार के पास खड़े हो गए